सलामी ज़िंदगी इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है आज संडे हैं एक बज चुके हैं एक बजे आप सलामी ज़िंदगी कार्यक्रम को सुनते हैं और छुट्टी का दिन होता है तो आराम से आप घर पर छुट्टी मना रहे होंगे और साथ ही साथ रेडियो मधुवन को सुन रहे होंगे हमें खुशी होती है जब भी आप लोगों से इस तरह से सलामी ज़िंदगी कार्यक्रम के माध्यम से मिलना होता है और आज के इस शो को सजाने के लिए हमारे साथ सीनियर सिटीजन मंगत जी हैं जो ख़ास दिल्ली में अपना सेवा दे चुके हैं और आज 68 एट रनिंग में भी हेल्दी वेल्दी और हैप्पी लाइफ जी रहे हैं तो उनके इस रहस्य को भी हम लोग जानेंगे अपने इस कार्यक्रम के दौरान तो आप सभी की तरफ से मंगत जी का बहुत बहुत स्वागत है मैं दूरदर्शन से रिटायर्ड हूं। 1977 में मैं आया था उससे पहले जैसा कि मैं अपने जीवन के बारे में आपको बताऊँ कि मैं सी और डी, डी विभाग में भी नौकरी करके आया जी में मुझे स्पेशल डिवीज़न होती थी उन दिनों उसमें सेवा करने का मौका मिला और उसमें लगभग मैंने दो ढाई साल वहाँ गुजारे थे उसके बाद मेरा दूरदर्शन में नंबर आ गया था मैंने दूरदर्शन में को ज्वाइन किया और वहाँ पर मैं उन्नीस से और 2015 तक वहाँ मैंने सेवा दी 2010 में, में मेरा रिटायरमेंट हुआ।, हुआ।, हुआ और पाँच साल की फिर मुझे एक्सटेंसन मिली क्योंकि दो में भारत के अंदर कॉमन गेम होने थे उन जिन दिनों जब मेरा रिटायरमेंट था तो हमारे हिसाब ने हम तीन साथियों का एक्सटेंशन किया था एज ए पेंशनर एक्सटेंशन होता है उसमें हमें जो है पेंशन के बराबर ही भारत सरकार वेतन देती है उस वेतन पे हम पाँच साल और काम करते रहे मैं तो उन्होंने न्यूज में रखा था उर्दू सेक्शन है एक न्यूज़ का हमारा अलग अलग भाषाओं के अलग अलग प्रभाग बने होते हैं न्यूज में रखे मुझे एज़ ए रखा गया था और मैं अपने जो जूनियर साथी हैं उनके साथ बैठ के उनकी सहायता करता था ऑडियो में वीडियो में कभी वीएम पे कभी ऑडियो स्पीचर पे, वो अलग अलग होती हैं कभी वी सी पे भी बैठते थे और इसके अलावा रिकॉर्डिंग भी करते थे अलग बैठ बैठ के वहाँ अलग अलग पोजीशन होती हैं हमारे दूरदर्शन में तो उसमें मुझे मौका मिला उससे पहले का जो मेरा जीवन है वो बहुत ही बढ़िया रहा है मैंने उन्हीं अपने जीवन में शर्फ एक ही ट्रांसफ़र के लिए मुझे अधिकारियों ने भेज दिया क्योंकि तो अक्सर मुझे मना करते थे कि वही ट्रांसफ़र पर नहीं जाना यहाँ आपके बगैर काम नहीं चल पाएगा मेरा परिवार में हम दो भाई हैं और चार बहनें हैं कुल मिला मैं सबसे बड़ा हूँ पिताजी माता जी, हमने पहले बचपन में अमीरी भी देखी फिर गरीबी भी देखी है दोनों से संघर्ष करने का मुझे मौका मिला है गरीबी में हमने यही चीज़ सीखा कि भाई देखो जितना हो उसके जीवन को बीजी रिखो रखो और पुरुषार्थ करते रहो इसको जितना जीवन को हम पुरुषार्थ में रखें व्यस्त रखेंगे आज हमारे ज़माने में तो ज़्यादातर स्टूडेंट लाइफ को ज़्यादा पसंद करते थे माता पिता भी और बड़े लोग भी हमारे वो यही देखते थे बच्चा या तो पढ़े और या फिर वही कहीं ना कहीं रोज़गार पकड़े तो हम तो पढ़ाई में मैंने उस ज़माने में हमारे हायर सेकेंडरी का चलन था वो मैंने टेक्निकल स्कूल से किया था वो मुझे बहुत कामयाब रहा मैं टेक्निकल का करने की वजह से ही मैं फिर दूरदर्शन का मुझे इंटरव्यू देने का मौका मिला था उन दिनों मैं सी में ही था और इलेक्ट्रिकल का मुझे प्यार था इलेक्ट्रिकल लाइन मुझे पसंद थी इसलिए मैंने इलेक्ट्रिकल का ही मैंने डिप्लोमा किया था और वहाँ से मैं फिर सी पी डब्ल्यू डी में ज्वाइन किया था एक अच्छे अधिकारियों से मेरा मिलन होता रहता था उन्होंने मुझे पहले अपनी डिवीज़न में रखा फिर उन्होंने देखा काम करने मेरी अच्छी रुचि है उन्होंने फिर अपने साथी जो एक्शन साहब थे बड़े साहब थे एसडीओ के ऊपर एक पोस्ट होती है उनके पास मुझे पहुँचा दिया था उन दिनों स्पेशल डिवीज़न में पार्लियामेंट हाउस राष्ट्रपति भवन नॉर्थ साउथ ब्लॉक और एक हमारा हॉस्पिटल होता था ये राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल जिसको बोलते थे उन दिनों में इसमें विशेष कर मिनिस्टर एमपी पी इनके हाई लेवल के इलाज होते थे जिसमें राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री तक को भी यहाँ से चिकित्सा दी जाती थी नर्सिंग होम बने हुए थे एक नया एक पुराना मैं वहाँ भी रहकर काफ़ी दिन रहा हूँ और वहीं से मुझे इलेक्ट्रिकल अनुभव बहुत अच्छा रहा स्पेशल डिविज़न थी मेरे से सीनियर भी मिले लेकिन मैंने क्योंकि डिप्लोमा किया हुआ था मेरी नॉलेज ज़्यादा थी इसलिए मेरे सीनियर भी मेरे से पढ़ते थे इलेक्ट्रिकल की पढ़ाई क्योंकि जैसे उनका भाई प्रमोशन के लिए एक पेपर होता था तो वो कहते थे मंगत जी आप हमें कम से कम लंच टाइम में कुछ देर पढ़ा दिया करो तो मैं उनको पढ़ाता था इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रिकल शिक्षा लाइन से मुझे बहुत प्यार रहा है शुरू मेरी रुचि रही है हालांकि पिताजी तो मना करते थे कि भाई ये तो ख़तरनाक लाइन है कहीं मारे जाओगे कहीं बिजली के उसमें तो मैं पर मैंने कहा देखो मौत आएगी तो घर पर भी आएगी पिताजी से मैं कहता था तो हम हमें जो है जिस काम में भी लगना है उसमें एक रुचि रखनी चाहिए डरते हुए काम नहीं करना चाहिए हम सक्सेस नहीं हो पाते फिर वहाँ जहाँ शंखाएँ होती हैं ना वहाँ सक्सेस नहीं होता है परमात्मा भी इस बात को मानते हैं कि यदि हम धारणा रख के जया भी देवी देवताओं को भी मानते हैं कुछ लोग तो और कुछ लोग भगवान को भी मानते हैं अनेक अनेक नामों से मानते हैं कोई कृष्ण के नाम से कोई राम के नाम से मानता है कोई देवियों कोई अनेक देवियों को मानते हैं तो हम उन दिनों देवी के भगत भी रहे थे हनुमान के भी रहे थे उन वहाँ भी हमें यही प्रेरणाएँ मिलती रहती थी कि वही जो है जिस भी लाइन सीख चाहे वो रोजगार है चाहे पढ़ाई है सब्जेक्ट्स हैं जैसे उस जिसको आपने पसंद कर लिया उसमें आप मन लगा कर पढ़िएगा और उसमें सफलता फिर परमात्मा के हाथ होती है और मिलती है भगवान भी यही कहते हैं कि जो मेहनत करते हैं ना उनको परमात्मा उनकी सहायता करते हैं और क्योंकि वो अपने आम में कर रहे हैं ना वो कहावत है ना कि जो अपनी सहायता करते हैं खुद वो भगवान उनकी सहायता करते हैं तो ये मेरे जीवन का विशेष यही रहा कि मैं पुरुषार्थ में बहुत ज़्यादा यकीन करता हूँ अपने इस सर्विस पीरियड में भी मेरा देखो डीडीए में भी मेरा रहा वहाँ भी चमक वहाँ भी वो तो मुझे छोड़ना ही नहीं चाहते थे डीडीए से मैं दूरदर्शन में गया था ज्वाइनिंग लेटर मुझे मिल गया मैंने दिखाया वहाँ के साहब को डीडीए वाले को वो कहेंगे अरे भाई मैं तुम्हारी तो प्रमोशन यहीं कर दूंगा पब्लिक डीलिंग के लिए आपको रख लेंगे हम क्योंकि आपका व्यवहार बहुत अच्छा है और ये विशेष जो वी लोग वहाँ रहते थे सेंट्रल मिनिस्ट्री के वो भी लाइक कर रहे थे कि भाई इसको दूरदर्शन मत जाने देना यहीं रख लो आप इनको कुछ इनकी पोस्ट जो है ना वो प्रमोशन दे दीजिए मैंने फिर कहा देखो दूरदर्शन मेरी चॉइस का विभाग है मैं भगवान से प्रार्थना करता था देवी देवताओं से कि मेरे परमात्मा मुझे किसी तरह से दूरदर्शन में मेरा अपॉइंटमेंट करा दें वहाँ मेरे नानाजियों का बहुत अच्छा सहयोग रहा उनका मैं जिक्र जरूर करूँगा नाना जियों की पहुंच ज़्यादा रहा करती और नम्र थे वो उन उनके जितने भी उन्होंने लगवाए ना बिना किसी रिश्वत के और रिक्वेस्ट मात्र से ही उनका काम होता था मुझे वो कहा करते थे बेटा जो भी विभाग पसंद हो ना मुझे इंटरव्यू दे के आओ तो बता देना मैंने दूर दूरदर्शन का इंटरव्यू दिया उनको बताया कि नाना जी मेरा इसमें ज्वाइनिंग करा दीजिए मेरी रुचि है मेरा प्रैक्टिकल भी अच्छा हुआ है मेरा इंटरव्यू बहुत बढ़िया हुआ है फर्स्ट इंटरव्यू था मेरा सबसे बढ़िया सात जिसम ऑफिसर बैठे थे इंटरव्यू लेने वाले और उन्होंने सातों ने मुझे पास किया वहाँ भी मैंने बहुत मर्यादाओं के साथ उनसे बातचीत की उनके सवालों के जवाब दिए ये कुछ परमात्मा का भी एक गॉड गिफ्ट भी जिसको कहते हैं ना ऐसा भी मुझे लगता है कि मेरे जुबान से हर प्रश्न का सवाल बहुत ही बढ़िया दिया गया चाहे वो जनरल नॉलेज के हों इलेक्ट्रिकल लाइन के हों अनेक चीज़ों के बारे में पूछा मेरे से लिफ्ट के बारे में भी पूछ लिया उन्होंने तो वो फिर सारे खुश हुए अफसर कि बोले आप तो और तरह से फिट फॉर हैं उन्होंने खुद ही कहा मेरे से कि आपका बहुत बढ़िया इंटरव्यू रहा है अब आप प्रैक्टिकल और दे दी दे दीजिएगा विभाग में जब मैंने प्रैक्टिकल दिया था और मैंने वहाँ उस जमाने में एक जो हमारे एओ थे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर वो बहुत अच्छे थे क्योंकि उनका जो परिचय मैंने लिया बाद में पता लगे ना वो लाल बहादुर शास्त्री जी के रियल दामाद थे और वो उनको मेरी भाषा बहुत पसंद आती थी मैं कहता था देखिए हम हरियाणा के हैं सादगी है हमारी भाषा दूसरे स्टेट वालों को कम पसंद आती है लेकिन काम में हमारा आदमी जो है ना वो खड़ा उतरेगा वफादारी से करेगा और स्पीड से भी करेगा जितनी उसको आप देंगे वेतन उतने का काम करके वो देगा ये विशेषता है मैं वहाँ भी ऐसे ही करता था दूरदर्शन में कुछ एक्स्ट्रा जिम्मेवार अपनी तरफ से निभाता था कि ये मेरा विभाग है इसको मैंने संभाल के रखना है कोई नुकसान ना करने पाए जैसे कोई नुकसान करता तो उसको मना कर दे मैंने नहीं भाई ये भारत सरकार है इसमें नुकसान करने का हमें अधिकार नहीं है रक्षा करने का अधिकार है हमारा रक्षा करें जहाँ से हमें रोज़ी रोटी मिल रही है तो दूरदर्शन से मैंने बहुत कुछ सीखा है मंगत जी बात अच्छी बात आपने अपने बारे में बताया आशा हमारे सभी श्रोताओं को भी अच्छा लग रहा है कि किस तरह से आपने अपना जो समय बिताया है काम करते हुए जहाँ पर एक अलग अनुभूति आपको हुई है और जिन चीज़ों की आप कामना करते रहे वो भी आपको अच्छी तरह से मिल गया और उसके लिए जो भी आपने मेहनत किया उतना ही फल आपको आज भी मिल रहा है तो आइए अध्यात्मिक ज्ञान के साथ भी जुड़ने के बाद आपके अनुभव और भी अच्छे हो गए हैं और लोगों के साथ जब भी आप मिलते हैं तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है आपकी भाषा आपकी बोलने की सौम्यता सभी को पसंद आती है तो चलिए मंगत जी अभी सिक्सटी रनिंग में आप है अड़सठ साल हो गए आपको <laughs> यानी लगभग सात दशक आपने अपने जीवन को जिया है तो मैं चाहूँगा कि इसमें जैसे कि आज भी हेल्दी वेल्दी और आप अभी भी सेवा कार्य कर रहे हैं तो इसके पीछे का रहस्य क्या है इतना हेल्दी वेल्दी और हैप्पी कैसे आप रहते हैं थोड़ा हमारे श्रोताओं को बताइए क्योंकि बहुत सारे सीनियर सिटीज़न भी इस पर कार्यक्रम को सुनते हैं कई लोग 60 के बाद जो है बीमार पड़ते हैं और हेल्थ कॉन्शियस हो जाते हैं काफ़ी चीज़ें उनको आ जाती हैं और उसको ठीक करने में उनका जीवन व्यतीत होता रहता है आप अपने हेल्थ के बारे में और आपका हेल्थ का जो रहस्य है सीक्रेट है हैप्पी रहने का उसके बारे में बताइए ये आपने बहुत बढ़िया बात पूछी है और मैं तो चाहता हूँ कि हमारे जीवन को देखते हुए हमारे जूनियर्स लोग हैं जो युवा साथी हैं वो भी हमारे जैसे बुज़ुर्गों से सीनियर सिटीजन से कुछ सीखें तो उनका भी सौभाग्य बनेगा और यहाँ भी मैं आजकल गोडलीवुड स्टूडियो में हूँ तो हम लगभग सौ आदमियों का हमारा स्टाफ है सौ के सौ मेरे को बहुत ज़्यादा सम्मान देते हैं और मेरे से पूछते भी रहते हैं और मुझे सब दादा कह के बोलते हैं क्योंकि मैं सीनियर मोस्ट हूँ हमारे जो डायरेक्टर साहब हैं भाई जी वो उनसे भी मैं दो साल बड़ा हूँ वो भी मुझे यही कहते हैं कि आप मुझे छोटा भाई कह के बोलिएगा मैं उनको जैसे सर कह के बोलता था बॉस कह के, के भी बोलता था क्योंकि ये तो हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज थी लेकिन वो इतना सम्मान देते हैं ये भी देते हैं तो उसमें मेरा अपना जो सुझाव वो ये है एक तो हमें संतुष्ट रहना चाहिए जो भी प्राप्ति होती है उससे एट प्रेजेंट जो मुझे मिल रहा है ना उसमें मुझे संतुष्ट ये दुखी नहीं होना हाँ प्रयास करना एक अलग चीज़ है कि मैं उस चीज़ को पाने के लिए पुरुषार्थ करूँ लेकिन दुखी नहीं होना हस्ते हुए भाव से करूँ तो जब हमारे पास उससे क्या होगा हम पॉजिटिव रहेंगे सकारात्मक हमारा स्वभाव बनाए रहेगा जहां नेगेटिव होते हैं ना वहां हम दुखी हो जाते हैं और सकारात्मक से क्या होता है कि मैंने सर्व के प्रति शुभकामना और शुभ भावना रखी ये मेरा जीवन का उद्देश्य पहले भी रहा है और यहां परमा इसमें आने के बाद ओम शांति ज्ञान में यहाँ पर तो इसको मैंने विशेष रूप से अपनाया परमात्मा इसको मनसा सेवा का नाम देते हैं तो मैं हमेशा हर पल सभी के प्रति शुभ कामना शुभ भावना रखता हूँ पॉजिटिव रहता हूँ उसका हमें बहुत बढ़िया वो जैसे न्यूट्रला है ना टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अ पॉजिटिव रिएक्शन तो वो लौट के आता है हमारे पास तो So, आइए बहुत ही अच्छी बातें मंगत राम जी हमें बता रहे हैं सिक्सटी एट रनिंग में भी वो हेल्दी वेल्दी और हैप्पी कैसे रहते हैं उनका जो सीक्रेट है वो हमें पता चल गया है वो बीके से जुड़े हुए हैं और बहुत ही अच्छा राज्यों का मंथन करके उसको समझा है उसका प्रैक्टिस भी किया है और उसी चीज़ का जब वो प्रैक्टिस करते रहते हैं सुबह शाम तो उसमें उनको जो शक्तियाँ मिलती हैं वो शक्तियों को वो अनुभव करते हैं जिसकी वजह से वो दिन ब दिन जो है का फ्रेशनेस फील करते हैं और उस फ्रेशनेस के कारण उनके शब्दों में और उनके हेल्थ में बहुत ही अच्छा सुधार है तो आइए एसी के साथ आगे बढ़ते हुए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं सुनते एक बहुत ही प्यारा सा गीत आप सुना है रेडी मोदन नाइनटी पॉइंट फॉर सुनते रहो मुस्कते रहो Come on, man. भोले बाबा है साथी निर्बल के भक्त प्रेम से कलश चढ़ाते भर भर गंगा जल के निर्धन का धनवान बना दे पल में बदल के देवघर वाले बैदनाथ शिवनील कंट कनखल के वीर भद्र है कहीं पे बाबा कहीं रूप हनुमान का वीर भद्र है कहीं पे भोले कहीं रूप हनुमान का कहना वेद पुराण का सच है कहना कहना okay, कहना वेद पुराण का सुन लो कहना भगत जगत ना ऐसी नारा मैं शिव शंकर भगवान का भगत जगत से नारा नारा शिव शंकर भगवान का कहना वेद पुराण का सच है कहना सुन लो नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है सलामे जिंदगी इस कार्यक्रम के आज के हमारे खास मेहमान मंगत जी हैं जिनसे हम बातें कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक फील्ड में उन्होंने काम किया है विशेष स्टूडियो में किस तरह के जो चीजें लगती हैं सेटअप पे क्या होता है वो सारी चीजें उनके ज्ञान में है और इसके वजह से उन्हें जो है ट्रेनिंग वाले बच्चे होते हैं वो भी उनसे कुछ बातें करके सीखते हैं और उनको बहुत अच्छी तरह से सम्मान देते हैं अपने फील्ड में काम करने की वजह से तो आइए मैं चाहूँगा कि जैसे हम लोग अपना जीवन की अगर बात करें बचपन की बातें अगर हम सुनना चाहेंगे आपकी तो बचपन की कुछ बातें स्कूली या कॉलेज के जीवन के आपका पढ़ाई कहाँ हुआ उसके बारे में कुछ बातें ज़रूर याद कराइए बचपन की मुझे जब मैं दूसरी क्लास में पढ़ता था सादगी तो मेरे अंदर शुरू से ही थी बहुत सादा देखने में ऐसा लगता था कि भाई जैसे तो बहुत तेज़ नहीं है पढ़ाई में भी कमज़ोरी होगा चेहरे चेहरे से लगते थे देखने में और कम बोलने की भी आदत थी तो मुझे याद है एक दिन हमारे गुरुजी ने कुछ प्रश्न पूछा हिंदी की किताब होती थी और एक हिसाब की होती थी एक दो किताबें होती हैं छोटी सी क्लास दूसरी क्लास में उस जमाने पुछ, में पुस्तकें कम थी आज तो पुस्तकें बहुत चलती हैं भारी भारी बस्तें हैं बच्चों से लेकर भी चलना मुश्किल हो जाता है तो अमन वहाँ एक छोटा एक शेर और शेरनी और उसके बच्चे की कहानी थी तो वो हमने पढ़ी और उसके ऊपर फिर प्रश्न पूछा उन्होंने उसमें वो बच्चे को समझा के बाहर शिकार के लिए जाते हैं शेर और शेरनी बच्चा है उनको बहुत प्यारा गुफा के अंदर बंद है उसको कहे बेटे ए, हम शिकार के लिए जा रहे हैं कुछ तेरे लिए लेके आएंगे और बाहर मत निकलना क्योंकि बाहर शिकारी आए हुए हैं और वो पकड़ ले जाएंगे तुम्हें तो वो उन्होंने क्या उसमें आता है कि वो चले जाते हैं बच्चा बाहर निकल जाता है और उसको फिर शिकारी पकड़ ले जाते हैं तो वो उसमें पिंजड़े में बंद हो जाता है उसकी आँखों में आंसू हैं क्योंकि बच्चा है माँ बाप से बिछड़ गया अज्ञानता से तो वो आंसुओं का जो प्रतीक थे उसके बारे में जो लेखक ने लिखा है कि वो आंसू ही आँसू में मन की जुबान से ये कह रहा था कि देखो मैंने माता पिता की आज्ञा नहीं मानी तो मैं बहुत दुखी हूँ आज मुझे मैं पिंजड़े में कैद हूँ तो आप लोग भी सब दर्शकों को कह रहे हैं वो कि भाई माता पिता की आज्ञा जरूर मानना तो यही प्रश्न था सारे दूसरी के क्लास के बच्चे बहुत सीधे साधे होते हैं वो प्रश्न का जवाब नहीं दे पाए क्योंकि प्रश्न उत्तर की जो ये परंपरा है बड़ी क्लासों से शुरू होती है अक्सर उन्होंने पूछ लिया अब सारी क्लास खड़ी होती चली गई लास्ट में नंबर मेरा आया मैं पीछे बैठा था अब जैसे मैं नंबर आया खड़ा हो गया मैं भी जैसे और थे और मैं सिर खुजलाने लग्या तो गुरु वैसे शादी थी लेकिन मुझे प्यार भी करते थे वो कहने लगे लाइए सिर को तो मैं खुजला देता हूँ प्रश्न का उत्तर दो आप क्या कहा वो मेरा सिर भी खुज खुजलाने लग गए तो देखो परमात्मा ने वहाँ भी मेरी कैसे मदद करी मेरे दिमाग में आ गया फिर कि वो मास्टर जी उन्होंने जो है मास्टर जी कह के बोलते थे सर वगैरह कहना तो मैं आया नहीं था छोटी सी क्लास है मैं कहा जी उन्होंने उसके माँ बाप ने उसको यही कहा था कि भाई तुम बाहर मत जाना शुार शिकारी आए हुए हैं वो पकड़ ले जाएंगे तुम्हें तो वो फिर उन्होंने कहना नहीं मैंने बच्चा बाहर निकला और वो आखिर शिकारियों के हाथ फट गया उसमें उन्होंने जाकर पिंजने में बंद कर दिया दर्शकों लोग उसको देखने आते थे वो रोता था तो मैंने ये बातें बता दी कि गुरु जी बहुत खुश हुए बुरे वो तो तुम बहुत होशियार हो भाई वाकई में तेरे सिर को खुजलाना बहुत फायदेमंद रहा तो क्योंकि सिर से भी एक एक हमारी जो सेंसिटिव है चैतन्य शक्ति जागृत होती है दिमाग है ना या परमात्मा का भी निवास है तो ये मुझे बड़ी अच्छी लगती है घटना बहुत याद है मुझे आज तक मैं बोला नहीं हूँ कि देखो ये भी परमात्मा ने कैसा चमत्कार बचपन से करा दिया था ऐसे ही अनेक क्लासों के हैं पाँचवीं में मैं अक्सर मोनिटर रहा था क्लासों में क्योंकि साफ़ सुथरा भी रहता था पढ़ता भी था और अक्सर मैथमेटिक्स का मेरी रुचि ज़्यादा रहती थी हमारे जो गुरु थे उन दिनों में पांचवी क्लास में तो वो हैड थे और वो कुछ सामाजिक कार्य भी देखते थे उनके भाई जो थे वो सरपंच थे वो सरपंच का काम वो चलाते थे भाई को अनुभव कम था भाई जीत गया इलेक्शन सरपंच बन गया लेकिन वो हैड होने के नाते वो सरपंची का काम भी देखते तो स्कूल में कमा पाते थे छुट्टियाँ बहुत ज़्यादा करते थे बल्कि कहते थे नू ये हेड साहब छुट्टियाँ बहुत करते हैं तो मेरे मैं मैथमेटिक्स पढ़ा लेता था भूगोल और हिंदी के लिए दूसरे टीचर पढ़ा देते थे तो वो सारे खुश होते ही हुए थे देखो मंगत जो है ना मैथमेटिक्स पढ़ा लेता अपनी क्लास को ये तो एक तरह से टीचर ही है पूरा मॉनिटर है वैसे मोनिटर आधे टीचर को कह देते हैं आम भाषा में के भी आधा टीचर है ये मॉनिटर माने आप तो ये उससे वो भी मुझे परमात्मा ने बड़ी अच्छी वो दी थी पूरा मैथमेटिक्स मैंने शव तैयार करके और पांचवी क्लास का पढ़ाया था और मैं तैयारी करके आता था बाकायदा मुझे पता था भाई आज भी गुरुजी नहीं आएंगे आज भी नहीं आएंगे तो मैंने ही पढ़ाना पड़ेगा शुरू का मॉर्निंग का जो पढ़ाई होती थी बिफोर लंच जिसको कहते हैं वो मैथमेटिक्स पढ़ाया जाता दूसरे सब्जेक्ट आते थे आफ्टर लंच में थोड़ी टाइम लंच से पहले हिंदी के लिए दिया जाता था फिर मोस्ट ये जो आफ्टरल्स के थे वो थे भूगोल सामाजिक ये थे ड्राइंग वगैरह वो करते थे हमारे ज़माने में जैसे उसमें एल्बम भी बनती थी उसमें पत्ते चिपकाए जाते थे दरखतों के छोटे छोटे दरखत जैसे टमाटर है मिर्च वो उखाड़ के लेते थे वो चिपकाते थे नीचे उनके लिखते थे ये मिर्च का पौधा है ये टमाटर का है पुराने ढंग थे और ए, उसका तख्ती लिखने का भी चलन था तख्ती भी लिख कर ले जानी होती थी और उसमें लेंथ से पहले हमारे गुरुजी चेक करते थे देखाओ भाई जो नहीं लिख के लेता था उसको सजा भी मिलती थी और उस जमाने में एक विशेष बात ये थी समाज के में एक जो गुण था माता पिता में कि बच्चे जो पीठ को, को कोई मास्टर पीठ देगा सजा दे देगा कोई भी पेरेंट्स उसकी हिमात लेने के नहीं जाएगा सब मेरे मुझे याद है पाँचवीं में भी मैं वाला होशियार था लेकिन फिर भी वो पहली क्लास में जब था वो हैड साहब पीटते थे जो लुकते थे मेरे पिताजी होने स्पेशल डंडा खुद बनवा के दे के आए थे हेड साहब से कि मेरा लड़का यदि स्कूल से लुकता है भागता है तो इस डंडे से पीटना मास्टर जी <laughs> तो मुझे वो घटना भी याद आती है और वो मास्टर जियों का रौब कितना था कि वो उनकी मार के सामने भी बच्चे को जाडा चढ़ जाया करता डरते थे वो मुक्का मारते थे हालाँकि ज़्यादातर कमर में खुल मिलाकर मैंने एक निष्कर्ष निकाला है कि आज के गुरु में और उस जमाने के गुरु में फर्क है प्यार की भावना में वो टीचर जो मारते थे ना उनके अंदर प्रेम की भावना थी आज के टीचर में बिजनेस है वो बिजनेस में ज़्यादा चल रहा है भावना नहीं है अक्सर सुनने में आता है जो ट्यूशन नहीं पढ़ता मास्टरों से उसके साथ वो गलत व्यवहार करते हैं जो ट्यूशन पढ़ रहा है उसके उसकी मार्किंग भी लगा देंगे ज़्यादा अनावश्यक और जो नहीं पड़ता उसको कम मार्क शो करने की कोशिश करेंगे फैल करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पर गुरु की भावना में भी फ़र्क आया और इसी तरह हर रिश्ता जो था वो भावना का का भी ऐसा ही था कि माता पिता जो है ना बच्चे को पीटते थे और ज़्यादा भी पीटते थे लेकिन उसके पीछे उनका मकसद क्या था कि मेरे बच्चे का पिट के लाइफ बन जाए और होता भी यही था जो जितना माता पिता से पिटाया है ना उस जमाने का हमारे ज़माने का वो उतना ही सक्सेस रहा पिटाई अब कई बार ये ज्ञान में भी सुनने में आता है कि भाई देखो क्रोध से ये हमारे पिताजी भी कहा करते वो भगत थे भक्ति करते थे कि भाई यदि पिटाई से कल्याण है औलाद का है या किसी का भी है या क्रोध से धमकाने से कल्याण है तो वो क्रोध कर लेना चाहिए वो पिटाई कर देनी चाहिए क्योंकि तो कल्याण है ना और कल्याण कब होता है जब हम उस काम को एक भावना से करते हैं भाव से मैंने अपने छोटे भाई को पिटाई करी या छोटे भाई को डांटाया तो उसके पीछे मेरी भावना क्या होनी चाहिए कि मैं बढ़ा हूँ मेरी जिम्मेवारी है कि इसका भी भविष्य बने मेरा बनाया है तो ये उस जमाने में हमारे टाइम में ये गुण था आज ये गुण देखने में नहीं आता अध्यापक वर्ग के अंदर देखिए थोड़ा सा भी पढ़ाएगा उसका वो पैसा की इच्छा रखता है हमारे यहाँ और कितनी तगड़ी सैलरी है आज के एक गस्टेड अफसर जैसी सैलरी है हमारे दिल्ली सरकार में बहुत अच्छी सैलरी अध्यापक वर्ग की प्राइमरी से ही तो उसमें पोस्ट ग्रेजुएसन है पीजीटी टीजीटी कई तरह का तो स्टाफ बन गया और फैसिलिटी ढेर सारी दे रही है गवर्नमेंट सैलरी है उसके बावजूद भी अध्यापक वर्ग की वो सच्चाई नहीं है स प्रम नहीं है फिर भी कि ट्यूशन की तरफ ज़्यादा भागते हैं बहुत तरह की बातें कई बार आती है टीचर वर्ग जो है ना ट्यूशन के पीछे ट्यूशन को नहीं छोड़ना चाहता चाहे उसको आप एक करोड़ रुपये सैलरी दे दो टूशन फिर भी करेगा क्योंकि उसकी इच्छा मात्र मिद्या इच्छाओं पर कंट्रोल नहीं है वो भागता है पैसे की तरफ एक मिनट का टाइम देने को तैयार नहीं क्लास से हट के हमारे जमाने में क्या होता हमारे मास्टर जी की सैलरी मैं बताऊं आपको सुनकर आश्चर्य होगा सिर्फ अट्ठारह रुपये टीचर की सैलरी है प्राइमरी में और बाईस रुपये हेडमास्टर किया चार रुपये का अंतर देखिए उसमें पैसे की कीमत क्या थी और उनमें भी वो बचत करके दिखाते थे मकान वगैरह बना लेते आज मैं सेंट्रल गवर्नमेंट की जो करकाया लास्ट की पोजीशन क्या है भारत सरकार की केंद्रीय सरकार में ज़मीन के भाव इतने बढ़ गए हैं कि वो पूरी ज़िंदगी किस देता रहेगा एक प्लाट खरीदने की मकान बनाना तो अलग बात रहेगी तो इतनी महंगाई आ गई है और जबकि सैलरी कितनी बढ़ गई और वो चार रुपये वो अठारह बाईस रुपये और सौ रुपये की सैलरी मुझे याद है उसमें तो सार को ही सेटिस्फाइड होता था कि मैं तो भाई गुजारा भी कर लेता हूँ और बचत अच्छी हो जाती है क्योंकि पैसे की कीमत थी ना एक एक पैसे की तो आज महंगाई का उसका संतुलन इतना बिगड़ गया कि हम जब भी संतुष्ट नहीं हैं यही कारण है कि वो एक्स्ट्रा टाइम देने में भी पैसे की इच्छा रखता है अध्यापक वर्ग तो मेरे से कई बार कहते थे मैं आता था दूर यहाँ से ड्यूटी करके उधर उधरू मेरी गाड़ी में बैठते थे मुझे गाड़ी छोड़ने आती थी तो मेरा लड़का था वो जाता नहीं था एक्स्ट्रा क्लास कराता था तो वो बड़े रिक्वेस्ट करते थे मुझे कि वर्मा जी आपका बच्चा नहीं आता उसको भेजा करो जब मैं एक घंटा फ्री दे रहा हूँ कोई पैसा नहीं ले रहा हालाँकि हम ट्यूशन से अच्छी कमाई कर रहे हैं एक घंटा पढ़ा के लेकिन मैं पूरी क्लास को इसी दे रहा हूँ वो अच्छे घर से था अच्छी भावना का टीचर था तो हम हमारे टीचरों की भावना क्या थी पूरी रात ही पढ़ाते थे वो आठ बजे से हम बैठ के दस बजे तक पढ़ाएंगे रात को और सवेरे चार बजे उठा देंगे तो उसका वो कुछ लेते थोड़ा ही है कोई नहीं एक चाय के या एक गिलास का पानी तक भी नहीं लेते पढ़ाएंगे और अपने जाके सो जाएंगे जो दूर के हैं वो स्कूल में भी रहते थे और जो नज़दीक के थे वो अपने घर चले जाया करते थे मैं मोनिटर था मैं चलाता था ज़्यादातर अपना रात को क्लास को संभालता था रिविजन भी करा लेता था हर सब्जेक्ट का अपने आप तो बाबा ने देखो वो भाव कितना अच्छा दिया था ये भाव क्यों बनाए शिष्य वर्ग में स्टूडेंट वर्ग में क्योंकि उनका आदान प्रदान एक अच्छी भावना है गुरुजी की भी भावना अच्छी है अध्यापक वर्ग वो क्या कहते थे कि देखो हम पीटते हैं क्यों कि हमारा एक उद्देश्य होता है हमारा स्टूडेंट पढ़ लिखे अच्छा व्यक्ति बने महान व्यक्ति बने हमारा नाम तो उनकी भावना अच्छी थी तो हमारे अंदर भी वो अच्छी भावना के संस्कार आज भी हम उनको याद करते हैं मैं कई बार सोचता हूँ अरे यार कोई हमारा गुरु भी मिल जाए कहीं भले ही क्या पता वो किस हालत में जिंदा भी हैं या मर गए होंगे या कहीं होंगे तो एड्रेस वगैरह चेंज हो गए मुझे मैं कईयों से पूछता हूँ अरे यार किसी गुरु का कोई एड्रेस मिल जाए तो बताओ हम उनसे मिल मेरे जो ए, उसके टेक्निकल स्कूल के जो गुरु थे वो भी मुझे बहुत प्यार देते थे इलेक्ट्रिकल जिन्होंने मुझे पढ़ाई थी और मैं उनसे एक बार मिला था आए दूरदर्शन में आए वो इंट्रो दिया उन्होंने और मेरे से कह बैठे मैंने मैंने फिर नमस्ते करी उनके चरण छूए पहले मैंने उनसे यही पूछा कि आपने पहचाना मैंने कहा पहचाना मंगत है आप मैंने कहा मैंने भी आपको पहचान लिया कि गुरु हैं फिर भी मैंने इंट्रोडक्शन कर लूँ क्योंकि एक शक्ल के दो भी हो सकते हैं मैंने उनका नाम लेकर प्रणाम करके पूछा मैंने कहा आप के सी साहब हैं ना बोले हाँ हाँ वही हूँ मैंने कहा मैं मंगत राम हूँ आपने पहचाना वो उसके बोले हाँ भाई मैंने पहचान दिया आपको मैंने कहा मैं दूरदर्शन में हूँ उन्हें बड़ी खुशी हुई कि उनका एक स्टूडेंट दूरदर्शन में है मेरे पेपर भी संभाल के रखे थे उन्होंने आज तक यूँ कर मैं तेरे पेपर संभाल के रखा औरों को दिखाता हूँ स्टूडेंट्स को कि देखिए कि क्या बढ़िया राइटिंग क्या स्टाइल था मैं खुद बनाता था रटता नहीं था हर चीज़ के इलेक्ट्रिकल पर्सनों के उत्तर खुद बनाता था और वो लिखता था मंगत जी बहुत ही अच्छी बातें आपने बताया आशा करता हूँ हमारे सभी श्रोताओं को भी कहीं ना कहीं अपनी बचपन की स्कूली लाइफ़ की कुछ यादें ताज़ा हो गई होगी और जिस तरह से स्कूली जीवन हमने बहुत पहले जैसे कि आपने बताया साठ पचपन साल पहले की जो जीवन कहानी आपने स्कूल लाइफ की बहुत ही अच्छा लगा मैं उस जमाने में भी इस तरह की जो बातें होती थी वहाँ भावनायुक्त होता था हर बच्चे के प्रति उनके कल्याण की भावना होती थी आज धीरे धीरे जैसे आपने कहा बिजनेस हो गया है तो इसी वजह से चीज़ें जो है पैसा बहुत मिल रहा है लेकिन उसको जो है संतोष जो जीवन में होना चाहिए या हमारे जो भी इच्छाएं हैं वो पूर्ण नहीं होते क्योंकि इसके पीछे कहीं ना कहीं हमारी जो गुरु शिष्य की परंपरा है वो टूटती गई है सभी इन चीज़ों को समझ भी पा रहे हैं लेकिन अभी इसमें परिवर्तन करने की ज़रूरत है लेकिन कैसे होगा कहाँ होगा किस तरह से शुरुआत होगा ये कहीं ना कहीं हम सभी को मिलकर काम करना होगा तो आइए आगे बढ़ते हुए एक और खूबसूरत गीत सुनते हैं उसके बाद फिर मंगत जी से उनकी यात्रा के बारे में बातें करेंगे आप सुनाए हैं रेडो मधुबन नाइनटी पॉइंट सुनते रहो मुस्कर रहो g और आप सुन रहे हैं 90.4 रेडियो मधुबन सुनते रहो और रहो। और और मुस्कुराते नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है सलामी जिंदगी में और बहुत अच्छी बातें हो रही हैं मंगत जी ने अपना स्कूली अनुभव हम सभी को सुनाया बचपन की कुछ खास बातें ताजा कराई है तो आइए मैं चाहूंगा की आपके जीवन में जैसे की हम साठ सत्तर साल हो रहे हैं आपके और एट रनिंग में आप जो है अभी है और सत्तर साल के इस सात दशक में आपने बहुत जगह आपको घूमना हुआ होगा एज ए स्कूल में भी पिकनिक वगैरह तो मनाते ही होंगे तो मैं चाहूँगा कि भारत देश में कहाँ कहाँ आपने भ्रमण किया और कुछ अच्छी यात्राओं की यादें हमारे सभी श्रोताओं को सुनाइए बहुत बढ़िया आज के जीवन में जो भाई ने पूछा है घूमने के लिए भी समय देना ज़रूरी थी स्कूलों में भी टीचर्स लोग ले जाते हैं हम ट्रेनिंग करते थे वहाँ भी कई जगह घुमाने ले जाया करते थे टेक्निकल एरिया में या इलेक्ट्रिकल जैसे स्टेशन वगैरह होते थे उनको दिखाते थे उससे नॉलेज भी बढ़ती थी इंटरटेनमेंट भी होता था मनोरंजन भी होता था तो मैं भी ज़्यादा मुझे शौक़ नहीं था बिजी लाइफ था और मुझे अक्सर जो था छुट्टियाँ भी नहीं मिलती थीं दूरदर्शन क्या ऑफिसर क्या कहते थे मंगत उसके बगैर भी काम चल जाएगा उसको भी चला जाने दो घूमाने दो वो जिस और फिर मेरे को क्या कहता था साहब कि स्टाफ बहुत शॉर्ट हो गया तो आप मत जाओ हम हम उनको स्वीकार करते थे कभी मैंने अपने बॉस को अपने किसी भी अधिकारी को नाराज़ नहीं किया अक्सर तो उसका मुझे फिर बहुत बढ़िया सम्मान भी मिला उसकी आउटपुट उसका फल मुझे कितना अच्छा मिला आज तक मुझे दूरदर्शन विभाग बहुत याद करता है आज भी कहते हैं कि आ जाओ अभी मैं रेडियो में मिलने गया था तो रेडियो वाले भी प्यार करते हैं वो मुझे कई बार मुझे कॉपरेट भी गया अनेक घटनाएँ मेरे पास हैं आप सुनेंगे आश्चर्य करेंगे मैं उसको उसका टोटल क्रेडिट तो भगवान को ही देता हूँ कि उन्होंने करवाए हैं काम बाकी उन्होंने मुझे माध्यम बनाया ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है जिसकी वजह से मुझे समाज का और अपने मित्रों का अपने रिश्तेदारों और परिवारों का यहाँ के जैसे आवाज़ का मेरा विशेष परिवार तो ये ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियाँ हैं जिनके साथ मैं 95 से जुड़ा हुआ हूँ और उसकी वजह से मुझे दूरदर्शन में भी सम्मान ज़्यादा मिला कुछ मेरे द्वारा परम परमात्मा ने ऐसी घटनाएँ कराई कि वो इसलिए मेरे से उनका अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है आज भी एक खिंचाव लगाव है बुलाते रहते हैं मुझे फेरवेल पार्टी पे नए साल की पार्टी पे मैं आज यहाँ रह रहा हूँ भले ही मधुबन में यहाँ भी मेरे पास दिल्ली से फोन आते हैं कि आप आइए हम तो कल नया साल मनाने जा रहे हैं फर्स्ट जनवरी है मैंने कहा भाई मैं तो मधुबन में बैठा हूँ मेरी शुभकामनाएँ इसे स्वीकार करिए सबको बता दीजिएगा कि मंगत दूर बैठा है नहीं आ पाएगा तो सब मेरा दूरदर्शन परिवार एक मेरा बहुत बड़ा गुलस्ता है एक मेरा बहुत बड़ा उपवन है जैसे बाबा एक माली की भूमिका निभाते हैं जिम्मेवार के हाँ घूमना मेरा जो है मैं अपने लाइफ में एक ट्रांसफ़र हुआ था श्रीनगर वहाँ मैंने एक जगह वो घुमाने ले जाया करते थे श्रीनगर के सारे जगह देखी मैंने डल झील भी देखा शालीमार बाग निषात बाग एक शाही चश्मा जगह है जिसका पानी ये नेहरू परिवार पीने के लिए वहाँ से मंगाता था बाई एयर आता था वो जगह देखी वहाँ का भी पानी पिया और वहाँ बहुत टाइम मैंने चौदह महीने गुजारे मेरी जिंदगी का टूर की बात करें तो वही है एक टूर मेरा रिटायर होने से पहले गोवाटी चिरापूंजी और शिलांग तीन सिटी में मैं गया था बाई एयर भेजा था दफ्तर वालों ने क्योंकि मैं कम जाता था एक सिर्फ मैं ऑफिशियल गया था बिजली लाइफ ज़्यादा पसंद करता था क्यों तो मैं प्रधानमंत्री के साथ गया अमेरिका गया बाई एयर गया नरसिमह राव जी उस ज़माने में थे आयो हमारे प्रधानमंत्री एक ही मैंने कहा अभी देखो मुझे हर सेक्शन का अनुभव करने दो तो मैं कुछ दिन के लिए ईएनजी सेक्शन जी सेक्शन वहाँ भी गया था अनेक घूमने को लेके मैं इच्छुक ज़्यादा नहीं रहा श्रीनगर भी जा, जाना पड़ा मुझे मेरा हिसाब तो कह रहा था मंगत स्टाफ बहुत कम है कहे तो मैं कंसल्ट करा दूँ क्योंकि श्रीनगर में उन दिनों आतंकवाद ज़्यादा था ना तो लोग श्रीनगर जाते डरते थे तो मैंने फिर साहब से कहा मैंने कहा देखो सर ऐसा है कि मेरा तो आप कैंसिल कर दोगे प्रभाव से मेरी जगह कोई माई का लाल और जाएगा वो भी तो किसी माँ का बच्चा है तो जब मेरा नंबर पड़ा है जब पर भाई ट्रांसफ़र करने वाले ऑफिस ने मुझे आउट आदेश दिया है तो मुझे जाने दो आप आप भी रिटायरमेंट पर बैठे हो आप छः महीने बाद चले जाओगे फिर वो दफ्तर वाले तो फिर ज़्यादा पीछे पड़ेंगे वो हर छः महीने बाद मेरा नाम निकालेंगे ट्रांसफर के लिए और श्रीनगर की एक विशेषता थी कि ये हार्ड स्टेशन है वहाँ से मनपसंद च्वाइस का स्टेशन लेकर जा सकते हैं जहाँ चाहें तो मैंने कहा ये तो स्टेशन मांगते हैं लोग और मुझे तो देखो आपने बगैर मांगे दिया है तो लोग कहते थे मंगत आपकी बहुत ज़्यादा पहुंच है ऑफिस मैंने कहा रहे मैंने वो ऑफिस भी नहीं देखा जाकर आप पहुंच की बात कर रहे हो ये कुछ परमात्मा की कोई विशेष कृपा है और इन अधिकारियों का प्यार भी वो भी भगवान ही दिलाता है मेरा अपना मानना है और इसमें विशेष भावना जैसा कि मैंने बताया ना कि हमें टूरिज्म के बारे में हाँ टूरिज़म के बारे में तो मैं यही कहना चाहूँगा देखो भाई मिले जितना एक सीमा तक जाना चाहिए और वहाँ भी हमें जो है अपनी मर्यादाओं को साथ लेकर चलना चाहिए कहीं भी कितनी दूर भी चले जाएं हम लेकिन हमें अपने आदर्श और मर्यादाएं नहीं भूलनी चाहिए और वहाँ एक ऐसा प्रभाव छोड़ के आना चाहिए जहाँ भी हम जाएं कि वो लोग याद करें हमें कि फला जगह से यात्री लोग आए थे मैं वहाँ भी हर जगह जहाँ भी गया उनका मन जीत मैंने जहाँ होटल में रहे या जहाँ भी मुझे शिलोंग शे में तो दूरदर्शन का ही ऑफिस में हमारा बनाया हुआ था ट्रेनिंग सेंटर वहाँ कमरे थे वहाँ मैं ठहरा वो भी खूब सम्मान किया उन्होंने मिला उनके साथ वहाँ चिरापुंजी घुमा के लाए थे वो मुझे और वहाँ का चिड़ियाघर था और एक म्यूज़ियम भी था उसमें कुछ आश्चर्यजनक चीज़ें भी उन्होंने मुझे दिखाई थी वो भी मैंने देखी वहाँ भी मेरा दूरदर्शन का परिचय होने से उन्होंने बहुत सम्मान दिया टिकट लगता था वो भी नहीं लगाया हमारा कि आप दूरदर्शन से आए हैं कोई बात मैं देखो हम तो यही चाहते हैं कि भाई घूमने के लिए एक सीमित समय तो जीवन में निकालना चाहिए और उसमें हमें अपनी और दूसरों की इमेज का छवि का ख्याल रखते हुए व्यवहार करना चाहिए तो मैं हर जगह जहाँ भी आप जाएँ ये मान कर चलिए कि मैं उस स्थान पर अपना सुंदर प्रभाव छोड़ने के लिए जा रहा हूँ इस भाव से मत जाइएगा कि मैं वहाँ मनमर्जी या मटर करके और कोई उल्टा सीधा काम करूँ जिससे वो बाद में मुझे याद करके मेरी आलोचना करें नहीं हमें ऐसा प्रभाव छोड़ के जाना चाहिए देखो भाई दूरदर्शन विभाग के लोग आए थे वो तो बड़े अच्छे ढंग से रहे यहाँ कभी नुकसान नहीं किया गलत भी नहीं बोले तो ये जीवन का मक़द यही है ऐसा उद्देश्य हमें रखना चाहिए यात्रा करने के पीछे और बहुत ज़्यादा भी मुझे तो समय भी नहीं मिलता और मैं सुझाव भी यही दूंगा एक सीमा तक घूमने का हमें जीवन में समय निकालना चाहिए जी एक और बात मैं पूछना चाहूँगा जैसे कि आपने टूरिज़्म के बारे में बताया यात्राओं के बारे में बताया और इसके साथ में जीवन में ऐसा होता है कि कई बार हमारा जो है मुश्किल घड़िया भी आती हैं जहाँ हमको लगता है कि ये कैसे होगा तो ऐसे मुश्किल घड़ियों के बारे में कुछ बातें अपने अनुभव शेयर की कई बार ऐसी दूरदर्शन में ड्यूटी करते हुए कि घटनाएं तो अनेक हैं लेकिन मैं मुख्य घटना का अक्सर जिक्र किया करता हूं कि उन दिनों में अपने एक हमारा सेक्शन है माइक्रोवेव सेक्शन जिसका काम होता है बाहर के जो प्रोग्राम होते हैं उनको दूरदर्शन को भेजना और दूरदर्शन से ले भेजना उसको इसलिए उसको माइक्रोवेव सेक्शन बोलते हैं तो उस सेक्शन का मुझे बड़े साहब ने इंचार्ज बना दिया था सुविधाएं भी मैं कम लेता था उस जमाने में ये मोबाइल फ़ोन चल गए थे तो इस सेक्शन का इंचार्ज होने के नाते बड़ा साहब मुझे कहता है मंगत मोबाइल इशू करा लो हमारे पास आए हुए हैं मैंने कहा सर मैं पर्सनल इशू नहीं कराऊँगा पहुँचता था के अरे सुविधाएँ के लिए लोग भागते हैं आपको मिल रही है और आप नहीं ले रहे मैंने कहा तो मैं क्यों नहीं ले रहा उसका एक कारण है उन दिनों में कॉस्टली थे नए नए चले थे तो मैंने कहा आप दे देंगे ठीक है मैं ले लूँगा और यूज भी करूँगा अगर बाई दी में वो कहीं मेरे से मिस हो गया ये दिल्ली है आते जाते जेब से भी निकाल लेते हैं चोरियाँ हो जाती हैं जेबें कट जाती हैं तो आप मुझे मेरी खिंचाई करेंगे कि संभाल के क्यों नहीं रखा क्योंकि मेरे एक कुलीग थे उसने खो दिया था तो आपने देखो उसकी खिंचाई करी थी ना बड़ा सा समझता था यूँ बोला फिर कई बार प्रॉब्लम आएगी फ़ोन के बगैर मैंने कहा मैं आपका लूँगा रिक्वेस्ट करके हंसता था <laughs> मुझे गुस्सा नहीं करता था बड़ा साहब क्योंकि कहता था आप इस ऐसी संस्था में जुड़े हुए हो कि आप कुछ जादू कर रहे हो आपका प्रभाव पहले साहब ओम शांति संस्था को लेकर चिटता था बाद में प्रभावित हो गया था वो तो प्रॉब्लम क्या आई थी वो मैं आपको बताऊंगा 15 अगस्त में मेरी ड्यूटी लगा दी हम आठ दस तो दिन पहले लाल किले पर डेरा डाल देते हैं और रिहर्सल चलते रहते हैं कभी माइक्रोवेव का दूसरे सोर्स भी थे उनका भी अलग अलग टेस्ट हम करते थे कई सोर्स थे हमारे पास सारे कुल मिला के बारह तारीख की शाम को हमें टोटली ओके करना पड़ता है टेक्निकली जितने सोर्स हैं सब टेस्टेड फ्रॉम लाल किला टू आकाशवाणी भवन में थे उन दिनों हम दूरदर्शन का कार्यालय वहीं चलता था फिफ्थ फ्लोर पर हम तो एस, एक, एक तरह से रेडियो वालों के किराएदार थे दूरदर्शन भवन हमारा बाद में बनाया है मैं रिटायर तो दूरदर्शन भवन में जाकर हुआ मंडी हाउस जिसको बोलते हैं तो 12 तारीख को दोपहर में वही माइक फेल हो गया जिस पर प्रधानमंत्री जी बोलते हैं लाल किला से अब बड़ा साहब भी है मेरे कुली की भी हैं गाड़ी में टेस्ट नहीं आता है कि सब ओवी स्पॉट जो जहाँ से ये उत्सव स्थल है लाल किले पर उस जगह से लेकर मैं गाड़ी तक का हमारा कम्युनिकेशन जो है फेल हो गया माइक जो है माइक में मा, हल्की सी नुमाइज बढ़ गई अब साहब भी चिंतित हो सुन साहब ने मेरे को कहा खबर खबर भेजीजिए वर्मा क्या करेंगे बताओ आज 12 तारीख है कल 13 को हमारा फुल ड्रेस रिहर्सल होता था सिर्फ प्रधानमंत्री नहीं आते थे बाकी सारे काम एजिटिज होते थे किसी ना किसी सेना के अध्यक्ष को या किसी वीआईपी को हम बुला के झंडा फहरवाया करते थे वो आज भी है वो परंपरा। 13 को एक रिहर्सल मनाया जाता है 15 को फुल फ्लैश होता ही है तो अब मैं भी चिंतित मेरे को फिर कहने लगा ऐसा करो आप भूलने का काम करिए माइक पर बोलो आप और हम देखते हैं कहाँ फॉल्ट है सारा कुछ देख लिया उन्होंने जितने भी एक वाइपेंट लगे हुए हैं जो साउंड को कंट्रोल भी करते हैं साफ़ भी करके देते हैं तो फिर भी हल्का सा नुमाइज है मैंने क्या किया मैं हिंदी बोलने का अभ्यास मुझे अच्छा है मैं लगभग चालीस 50 मिनट शुद्ध हिंदी में थोड़ा सा बोलिया मैं पंद्रह अगस्त के बारे में शुभ में लाल किले से और मेरी आवाज़ चांदनी चौक का क्षेत्र वाले भी सुन रहे हैं बहुत हाई लेवल होता है साउंड का लगभग तीस मिनट बोले आऊँगा मैं बोलते बोलते बोलते माइक ओके हो गया साउंड एकदम ओके हो गई वहाँ से मैंने कुछ निष्कर्ष निकाला कि माइक जो होते हैं वो जब ज़्यादा दिन रखे रहते हैं ना कई बार जैसे पंद्रह अगस्त पर मौसम जो होता है वो थोड़ा सा हवा नमी होती है उससे वो वायरस जैसी या इन्फेक्शन जैसी शिकायत जो डॉक्टर लोग कहते हैं ना वो आ जाती है और वो बात करते करते वो फिल्टर होती चला गया साउंड अपने आप और वो फाल्ट खत्म हो गया ओके हो गया सब बड़ा खुश हुआ मैंने बोला भाई मंगत आप थक गए गए बोलते बोलते हमारी समस्या हाल होगी ये सब आपकी तारीफ कर रहे हैं सब कह रहे हैं कि सर ये मंगत में जादू है ये हम शांति वाले हैं इनमें जादू होता है बोला अरे वाकई में जादू है देखो हमने कुछ भी नहीं किया हम तो टेस्ट ही करते जा रहे हैं और माइक एकदम मौके है फिर उन्होंने वहाँ से बाकायदा चाय कॉफ़ी बनवाई भेज के और मिठाई मंगवाई चाँदी चौक मार्केट से नोवला भाई इनके लिए कुछ खाने का भी लिया बहुत मेहनत किया है और मंगत तेरे ये आज का दिन याद रहेगा कि कैसे आपका भगवान जो है वास्तव में आपका बहुत साथ देता है ऐसी कई घटनाएं आई हैं कभी समय मिला आपसे मुलाकात का तो फिर मैं आपको सुनाता रहूँगा बड़े अच्छे अच्छे अनुभव हैं कहते हैं ना निश्चय बुद्धि विजयती बहुत ही अच्छी बातें आपने बताया जो मुश्किल का दौर था उसमें आपने अपने आप को किस तरह से मेहनत करके आपने उसको ठीक किया और कई बार चीज़ें जो होती हैं सब कुछ सही होने का बावजूद भी कुछ चीज़ें जो है ठीक से नहीं चल पाते तो वही प्रसंग आपके जीवन में आया और जब हम लोग प्रैक्टिस करते रहते हैं तो चीज़ें अपने आप ठीक हो जाती हैं तो कई बार हम लोग बहुत ज़्यादा मुश्किलों के बारे में सोचते रहते हैं तो मुश्किलें बढ़ती जाती हैं और मुश्किलों को अगर हम लोग किनारा करके कुछ नया सोचते हैं तो मुश्किल अपने आप ही ख़त्म भी हो जाता है तो ये चीज़ें जीवन में आती हैं उतार चढ़ाव उसको किसी भी तरह से हमें फेस करते हुए नया सोचने का एक तरीका अपनाना चाहिए जिससे हमारे जीवन में खुशियां बरकरार रहती हैं तो वाहिए बहुत ही अच्छी बातें हो रही हैं मंगत जी हमारे साथ हैं और काफ़ी अच्छा अनुभव हम सभी को सुना रहे हैं उनके जीवन का कुछ खास अनुभव अनमोल जो अनुभव है वो हम सुन रहे हैं और आशा करता हूँ आप सभी भी इन चीज़ों को समझ रहे हैं और इसे अपने जीवन में अपनाने के लिए प्रेरित भी हो रहे हैं तो चलिए जाते जाते मैं कहूँगा कि आपको जो पुरानी फिल्में गीत अगर आप सुनते हो तो कौन सा एक गीत जो आपको बहुत अच्छा लगता है उसका एक लाइन सुना दीजिए वैसे तो हमारे ज़माने में फिल्में जी बहुत अच्छी अच्छी फिल्में थी तो मैं उनमें अक्सर पुरानी फिल्मों के गीत खुद भी गुनगुनाया करता था ज़्यादातर मुझे देशभक्ति के गीत मुझे बहुत ज़्यादा पसंद थे और वो हम गाया भी करते थे तो उन दिनों में एक फिल्म शहीद आई थी मनोज कुमार की शहीद फिल्म में से दो आई थी एक दिलीप कुमार की भी आई थी तो दिलीप कुमार की जो शहीद फिल्म थी उसका एक गाना मुझे बहुत ही अच्छा लगता था उसकी पंक्तियाँ मैं आपको सुनाऊँगा अपनी आजादी को हम हरगिज मिटा सकते नहीं सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं अपनी आज़ादी को हम हरगिज मिटा सकते नहीं चलिए मंगत जी बहुत ही प्यारा सा अनुभव आपने सुनाया और बहुत ही प्यारा सा गीत देशभक्ति का याद कराया आखिरी में तो ऐसे के साथ हमारे साथ इस सलामी जिंदगी कार्यक्रम में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया और समय समय पर आपसे मिलते रहेंगे और भी बातें सुनते रहेंगे आज के लिए बस इतना ही चलिए श्रोताओं आशा करता हूँ आप सभी को मंगत की बातें सुनकर कहीं ना कहीं एक प्रेरणा मिला होगा तो जो बातें अच्छी लगी हो तो उसे जीवन में उतारिए और अपने जीवन में आप भी खुश रहें मस्त रहें ऐसी शुभकामना के साथ मुझे और मंगत जी को दीजिए इजाजत नमस्कार सलाम नमस्ते खमा गनीसा सुनते रहो मस्कर रहो तो हम हर किस मिटा सकते नहीं अपनी आज़ादी को हम हर किस मिटा सकते नहीं सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं सर झुका सकते नहीं हमने सदियों में ये आजादी की नेमत मत पाई है हमने ये नेमत मत पाई है सैकड़ों कुर्बानियाँ देकर ये दौलत पाई है हमने ये दौलत पाई है मुस्कुरा कर खाई है सीनों पे अपने गोलियां सीनों पे अपने गोलियाँ वीरानों से गुजरे हैं तो जन्नत पाई है खाक में हम अपनी इज्जत को मिला सकते नहीं अपनी आजादी को हम घर किस मिला सकते नहीं जलेगी जुल्म की अहले वफा के सामने अहले वफा के सामने नहीं सकता कोई शोला हवा के सामने शोला हवा के सामने लाख फौजे लेके आए अम का दुश्मन कोई लाख फौजे लेके आए अम का दुश्मन कोई रुक नहीं सकता हमारी एकता के सामने व पत्थर है जिसे दुश्मन हिला सकते नहीं अपनी आजादी को हम घर कि सकते नहीं सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं सर झुका सकते नहीं के हम साथ, चलते जाएंगे। हम साथ चलते जाएंगे हर कदम पर जिंदगी का रुख बदलते जाएंगे रुख बदलते जाएंगे गल वतन में भी मिलेगा तो वतन ताकत से हम उसका सर्प चलते जाएँगे एक धोखा खा चुके हैं और खा सकते नहीं अपनी को हम को मिटा सकते नहीं